श्री गर्ग संहिता गोलोक खंड चौदहवा अध्याय शकट भंजन उत्कच और तृणावर्त का उद्धार दोनों के पूर्व जन्मों का वर्णन श्री गर्ग जी ने कहा सोनक इस प्रकार मैंने भगवान श्री कृष्ण के सर्वोत्कृष्ट दिव्य चरित्र का वर्णन किया जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करता है वह कितार्थ है उसे परम पुरुषार्थ प्राप्त हो गया इसमें संशय नहीं है श्री शौनक जी बोले मुन्े भगवान श्री कृष्ण का मंगलमय चरित्र अमृत रथ से तैयार की हुई परम मधुर खाण है इसे साक्षात आपके मुख से सुनकर हम कितार्थ हो गए तपोधन संतों में श्रेष्ठ राजा बहुलास्व भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे उनके मन में सदा शांति बनी रहती थी इसके बाद उन्होंने मुनिभर नारद जी से कौन सी बात पूछी या मुझे बताने की कृपा कीजिए श्री गर्ग जी ने कहा शौनक तदनंतर मिथिला के महाराज बहुलाश्व हर्ष से उत्फुल्ल और प्रेम से विवल हो गए फिर उन धर्मात्मा नरेश ने परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए नारद जी से कहा राजा बहुलास्व बोले मुने आपने भूरी भूरी पुण्य कर्म किए हैं आपके संपर्क से मैं धन्य और कृतार्थ हो गया क्योंकि भगवान के भक्तों का संग दुर्लभ और दुस्साध्य है मुने अद्भुत भक्तवचल साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था में आगे चलकर कौन सी विचित्र लीला की यह मुझे बताइए श्री नारद जी कहते हैं राजन तुम श्री कृष्ण सम्मत धर्म के पालक हो तुमने यह बहुत उत्तम प्रश्न किया है निश्चय ही संत पुरुषों का संग सब कल्याण का विस्तार करने वाला होता है एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण के जन्म का नक्षत्र प्राप्त हुआ था नंदरानी श्री यशोदा जी ने गोप और गोपियों को अपने यहाँ बुलाकर ब्राह्मणों के बताए अनुसार मंगल विधान संपन्न किया उस समय श्याम सलोने बालक श्रीकृष्ण को लाल रंग का वस्त्र पहनाया गया अंगों को सुवर्ण में भूषणों से विभूषित किया गया उन्हें गोद में लेकर मैया ने उनके विकसित कमल सदृष कमनीय नेत्रों में काजल लगाया और गले में बघनखा युक्त चंद्रहार धारण कराया तथा देवताओं को नमस्कार करके ब्राह्मणों के लिए उत्तम धन का दान दिया तदनंतर गोपी यशोदा जी ने शीघ्र ही अपने लाला को पालने पर लिटा दिया और मंगल दिवस पर गोपियों में से प्रत्येक का अलग अलग स्वागत किया उस मंगल भवन में उस दिन बहुत से गोपियों का आना जाना लगा रहा अतः उन्हीं के सत्कार में व्यस्त रहने के कारण वे अपने रोते हुए बालक का रुदन शब्द सुन न सकी उसी क्षण पापात्मा कंस का भेजा हुआ एक राक्षस आया उसका नाम उत्कृष्ट था वह वा वायुमय शरीर धारण किए रहता था वह आकर छकड़े पर जिस पर बड़े बड़े वजनदार दही दूध के मटके रखे जाते थे बैठ गया और बालक के मस्तक पर उस शकट को उलटकर गिराने के प्रयास में लगा इतने में ही श्री कृष्ण ने रोते रोते ही उस शकट पर पैर से प्रहार कर दिया फिर तो वह बड़ा छकड़ा टूट टूट टूक टूक हो गया और दैत्य मर कर नीचे आ गिरा ऐसी स्थिति में वह वा वायु में शरीर छोड़कर निर्मल दिव्य देह से संपन्न हो गया और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके सौ घोड़ों से जुते हुए दिव्य विमान पर बैठकर भगवान के निजी परमधाम गोलोक को चला गया उस समय तो ब्रजवासी नंद आदि गोप तथा गोपियाँ सबके सब एक साथ वहाँ आ गए और बालकों से पूछने लगे ब्रजकुमारों यह शकट अपने आप ही गिर पड़ा या किसी ने इसे गिराया है कैसे इसकी यह दशा हुई है तुम जानते हो तो बताओ बालकों ने कहा पालने पर सोया हुआ यह बालक दूध पीने के लिए रोते रोते ही पैर फेंक रहा था वही पैर छकड़े से टकराया इससे यह छकड़ा उलट गया ब्रज बालकों की इस बात पर गोप और गोपियों को विश्वास नहीं हुआ वे सभी आश्चर्यमग्न होकर सोचने लगे कहाँ तो तीन महीने का यह छोटा सा बालक और कहाँ इतने विशाल बोझ वाला यह छकड़ा यशोदा को यह शंका हो गई कि बच्चे को कोई बाल ग्रह लग गया है अतः उन्होंने बालक को गोद में लेकर ब्राह्मणों द्वारा विधिपूर्वक ग्रह यज्ञ करवाया उसमें उन्होंने ब्राह्मणों को धन आदि से पूर्णतया तृप्त कर दिया श्री बहुलास्व ने पूछा महामूले इस उत्कच नाम के राक्षस ने पूर्वजन में कौन सा पुण्यकर्म किया था जिसके फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरण का स्पर्श पाकर वह तत्काल मोक्ष का भागी हो गया श्री नारद जी ने कहा मिथलेश्वर यह उत्कश पूर्वजन्मे हिरण्याक्ष का पुत्र था एक दिन वह लोमर के आश्रम पर गया और वहाँ उसने आश्रम के वृक्षों को चूर्ण कर दिया स्थूल देह से युक्त महाबली उत्कज को खड़ा देख ब्राह्मण ऋषि ने रोष युक्त होकर उसे श्राप दे दिया दुर्मते तू देित हो उसी कर्म के परिपाक से उसका वह शरीर सर्प शरीर से केचुल की भांति छूटकर गिर पड़ा यह देख वह महान दानव मुनि के चरणों में गिर पड़ा और बोला उत्कच ने कहा मुने आप कृपा के सागर हैं मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए भगवान मैंने आपके प्रभाव को नहीं जाना आप मेरी देह मुझे दे दीजिए श्री नारद जी कहते हैं राजन तदनंतर वे मुनि लोमस प्रसन्न हो गए जिन्होंने विधाता की सौ नीतियाँ देखी हैं, अर्थात जिनके सामने सौ ब्रह्मा बीत चुके हैं ऐसे संतों का रोष भी वरदायक होता है फिर उनका वरदान मोक्षप्रद हो इसके लिए तो कहना ही क्या है लोमस जी बोले चाक्षुस मनवंतर तक तो तेरा शरीर वायुमय रहेगा इसके बीच जाने पर वैवस्वत मनवंतर आएगा उसी समय भी अट्ठाईसवें द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श होने से तेरी मुक्ति होगी श्री नारद जी कहते हैं राजन उक्त वरदान साप के कारण लो मस्जिद के प्रताप से दानों उत्कज भी भगवान के परम धाम का अधिकारी हो गया जो वर और श्राप देने में पूर्ण स्वतंत्र उन श्रेष्ठ संतों के लिए मेरा नमस्कार है राजन एक दिन नंदरानी यशोदा जी की गोद में बालक श्री कृष्ण खेल रहे थे और नंदरानी उन्हें लाल लड़ा रही थी थोड़ी ही देर में बालक पर्वत के समान भारी प्रतीत होने लगा वे उसे गोद में उठाए रखने में असमर्थ हो गई और मन ही मन सोचने लगी अहो इस बालक में पहाड़ था भारीपन कहाँ से आ गया फिर उन्होंने बाल गोपाल को भूमि पर रख दिया किंतु यह रहस्य किसी को बतलाया नहीं उसी समय कंस का भेजा हुआ महाबली दैत्य तृणावर्त वहाँ आकर आंगन में खेलते हुए सुंदर बालक श्री कृष्ण को बवंडर रूप से उठा ले गया तब गोकुल में ऐसी धूल उठी जिसके कारण अंधेरा छा गया और भयंकर शब्द होने लगा दो घड़ी तक सबकी आंखों में धूल भरी रही उस समय तो यशोदा जी नंद मंदिर के आंगन में अपने लाला को न देखकर घबरा गई रोते ही महल के शिखरों की ओर देखने लगी वे बड़े भयंकर दिखते थे जब कहीं भी अपना लाला नहीं दिखाई दिया तब वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और होश में आने पर उच्च स्वर से इस प्रकार करुण विलाप करने लगी मानो बछड़े के मर जाने पर गौ क्रदन कर रही हो प्रेम और स्नेह से व्याकुल हुई गोपियाँ भी रो रही थी उन सबके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी वे इधर उधर देखती हुई नंदनंदन की खोज में लग गई उधर त्रिणाव्रत आकाश में दस योजन ऊपर जा पहुँचा बालक श्री कृष्ण उसके कंधे पर थे उनका शरीर उसे सुमेरु पर्वत की भांति भारी प्रतीत होने लगा उसे अत्यंत पीड़ा होने लगी तब वह दानव श्री कृष्ण को वहाँ नीचे पटकने की चेष्टा में लग गया यह जानकर परिपूर्णतम भगवान ने स्वयं उसका गला पकड़ लिया निशाचर के छोड़ दे छोड़ दे कहने पर अद्भुत बालक श्री कृष्ण ने बड़े जोर से उसका गला दबाया इससे उसके प्राण पखेड़ू उड़ गए उसकी देह से ज्योति निकली और घनश्याम में उसी प्रकार विलीन हो गई जैसे बादल में बिजली तब आकाश से दैत्य का शरीर बालक के साथ ही एक शिला पर गिरा गिरते ही उसकी बोटी बोटी छिता गई गिरने के धमाके से संपूर्ण दिशाएं प्रतिध्वनित हो उठी भूमंडल कांपने लगा उस समय रोते हुए सब गोपियों ने राक्षस की पीठ पर चुपचाप बैठे बालक श्री कृष्ण को एक साथ ही देखा और दौड़कर उन्हें उठा लिया फिर माता यशोदा को देकर वे कहने लगी गोपियाँ बोली यशोदे तुम में बालक के लालन पालन की रत्ती भर भी योग्यता नहीं है कहने से तो तुम बुरा मान जाती हो किंतु सच बात यह है कि कभी कहीं तुमसे दया देखी नहीं गई भला कहो तो इस प्रकार अंधकार आ जाने पर कोई भी अपने बच्चे को गौर से अलग करता है तो ऐसी निर्दय है कि ऐसे महान भय के अवसर पर भी बालक को जमीन पर रख दिया यशोदा जी ने कहा बहनों समझ में नहीं आता कि उस समय मेरा लाला क्यों गिरिराज के समान भारी लगने लगा था इसलिए उस महाभयंकर भवंडर में भी मैंने उसे गोदी से उतार कर भूमि पर रख दिया गोपियाँ कहने लगी यशोदा जी रहने दो झूठ न बोलो कल्याणी तुम्हारे दिल में जरा भी दया मया नहीं है यह दूध मुहा बच्चा तो फूल और रूई के समान हल्का है श्री नारद जी कहते हैं बालक श्री कृष्ण के घर आ जाने पर नंद आदि गोप और गोपियाँ सभी को बड़ा हर्ष हुआ वे सब लोगों के साथ उसकी कुशल वार्ता कहने लगे यशोदा तो जी बालक श्री कृष्ण को उठा ले गई और बार बार स्तन पिलाकर मस्तक सूंघ और आंचल से छाती में छिपा कर मोह के वशीभूत हो रोहिणी से कहने लगी श्री यथोदा जी बोली बहन मुझे दैव ने यह एक ही पुत्र दिया है मेरे बहुत से पुत्र नहीं हैं इस एक पुत्र पर भी क्षण भर में अनेक प्रकार के अरिष्ट आते रहते हैं आज यह मौत के मुँह से बचा है इससे अधिक उत्पात और क्या होगा अतः अब मैं क्या करूं कहां जाऊं तथा अब और कहां रहने की व्यवस्था करूं धन शरीर मकान अटारी और विविध प्रकार के रत्न इन सब से बढ़कर मेरे लिए यह एक ही बात है कि मेरा यह बालक कुशल से रहे यदि मेरा यह बच्चा अरिष्टों पर विजयी हो जाए तो मैं भगवान श्रीहरि की पूजा दान एवं यज्ञ करूंगी, तड़ाक बापी आदि का निर्माण करूंगी और सैकड़ों मंदिर बनवा दूंगी। प्रिय रोहिणी जैसे अंधे के लिए लाठी ही सहारा है उसी प्रकार मेरा सारा सुख इस बालक से ही है अतः बहन अब मैं अपने लाला को उस स्थान पर ले जाऊंगी जहां कोई भय न हो श्री नारद जी कहते हैं राजन उसी समय नंद मंदिर में बहुत से विद्वान ब्राह्मण पधारे और उत्तम आसन पर बैठे नंद और यशोदा जी ने उन सब का विधिवत पूजन किया महाभाग ब्राह्मण बोले प्रजापति नंद जी तथा ब्रजेश्वरी यशोदा तुम चिंता मत करो हम इस बालक की कवच आदि से रक्षा करेंगे जिससे यह दीर्घ हो जाए श्री नारद जी कहते हैं राजन उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने कुशागरों नूतन पल्लवों पवित्र कलसों, शुद्ध जल तथा ऋख यजु एवं साम्वेद के स्तोत्रों और उत्तम स्वस्तिवाचन आदि के द्वारा विधि विधान से यज्ञ करवाकर अग्नि की पूजा कराई तब उन्होंने बालक श्री कृष्ण की विधिवत रक्षा की रक्षार्थ निम्नांकित कवच पढ़ा ब्राह्मणों ने कहा भगवान दामोदर तुम्हारे चरणों की रक्षा करें विस्टर श्रवा घुटनों की श्री विष्णु जांगों की और स्वयं परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण तुम्हारी नाभि की रक्षा करे भगवान राधावल्लभ तुम्हारे कटिभाग की तथा पीताम्बरधारी तुम्हारे उदर की रक्षा करे भगवान पद्मनाभ हृदय की गोवर्धनधारी बाहों की मथुराधीश्वर मुख की एवं द्वारका नाथ सिर की रक्षा करे असुरों का संहार करने वाले भगवान पीठ की रक्षा करे और साक्षात भगवान गोविंद सब ओर से तुम्हारी रक्षा करे तीन श्लोक वाले इस स्त्रोत्र को जो मनुष्य निरंतर पाठ करेगा उसे परम सुख की प्राप्ति होगी और उसे कहीं भी भय का सामना नहीं करना पड़ेगा ब्राह्मणा उच्च हो दामोदर पात पातर स्रवाह उरो पात हरीना पिपूर्णतम स्वयं कटिम राधापति पात पीतवासा तवोदर हृदय पद्मनाभस्ुजौ गोवर्धनोदर मुखम च मथुरा नाथो द्वारक सह शिरोवतु सर्वतो भगवान भगवान्वय श्लोकत्रोत्र ज पठेन्मान महासौख्यम भविस्त न भयम विद्यते क्वचि थे नारज्जी कहते हैं तदनंतर नंद जी ने उन ब्राह्मणों को एक लाख गाय दस लाख स्वर्ण मुद्राए एक हजार नूतन रत्न और एक लाख बढ़िया वस्त्र दिए उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के चले जाने पर नंद जी ने गोपों को बुला बुलाकर भोजन कराया और मनोहर वस्त्राभूषणों से उन सबका सत्कार किया श्री बहुलासु ने पूछा मुनि यस्त्रीणा पहले जन्म में कौन सा पुण्यकर्मा मनुष्य था जो साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण में लीन हो गया श्री नारद जी बोले राजन पांडु देश में सहस्त्राक्ष नाम से विख्यात एक राजा थे उनकी कीर्ति सर्वत्र व्याप्त थी भगवान विष्णु में उनकी अपार श्रद्धा थी वे धर्म में रुचि रखते थे यज्ञ और दान में उनकी बड़ी लगन थी एक दिन वे रेवा अर्थात नर्मदा नदी के दिव्य तट पर गए लताएं और बेहत उस तट की शोभा बढ़ा रहे थे वहां सहस्त्रों स्त्रियों के साथ आनंद का अनुभव करते हुए वे विचरने लगे उसी समय स्वयं दुर्वासा मुनि ने वहां पदार्पण किया राजा ने उनकी वंदना नहीं की तब मुनि ने श्राप दे दिया दुर्बुद्धे तू राक्षस हो जा फिर तो राजा सहस्त्राक्ष दुर्वासा जी के चरणों में पड़ गए तब मुनि ने उन्हें वर दिया राजन भगवान श्री कृष्ण के विग्रह का स्पर्श होने से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी श्री नारद जी कहते हैं राजन वे ही राजा सहस्त्राक्ष जी के श्राप से भूमंडल पर तृणावर्त नामक दैत्य हुए थे भगवान श्री कृष्ण के दिव्य श्री विग्रह का स्पर्श होने से उनको सर्वोत्तम मोक्ष गोलोक धाम प्राप्त हो गया इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश संवाद में सत्ता सुर और त्रिणाव्रत का मोक्ष नामक चौदहवा अध्याय पूरा हुआ